सीमा सूत्र बोलिए न भागी योगो भागस्य भाग का अपने भागी के साथ में मिल जाना कोई ये मुक्ति है तो बोले ये भी मुक्ति नहीं है भाग कहते हैं अंश को और भागी कहते हैं अंश वाला जो है भाग वाला भाग वाला है वो भागी और भाग हो गया अंश अंश का अपने अंशी से मिल जाना ये मुक्ति है बोले यह भी मुक्ति नहीं है। जैसे जो जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं तो जीव तो हो गया उनकी दृष्टि से भाग किसका ब्रह्म का एक भाग हुआ और भागी कौन हो जाएगा वो ब्रह्म भाग वाला तो कह रहे हैं भागस से भागी योगो न मोक्ष भाग का एक अंश का भागी के साथ मिल जाना यही ही मुक्ति है यह भी मुक्ति नहीं है एक अवयव है वो उसमें जाके अवयवी में मिल गया ऐसा नहीं है क्योंकि वो परमात्मा तो निरवय है उसका कोई अवयव होता ही नहीं है वो नित्य है इसका इसको कोई अवयव नहीं होता पीछे कहा ही गया है कि उसमें भाग होता ही नहीं है निर्भागत्व की श्रुति होती है ना भाग लाभ उसका कोई भाग ही नहीं होता तो जो ये मानते हैं कि एक अंश है और वो उसमें जाके मिल गया और ये मुक्ति है ब्रह्म में विलीन हो जाना ये मुक्ति है बोले ये भी मुक्ति नहीं है ना भागी योग अब जो आत्मा को परमात्मा का एक अंश कहा जाता है वो वास्तव में अंश नहीं वो अंश इव अंश है अंश के जैसा है इसलिए उसको अंश कह देते हैं वास्तव में अंश नहीं है वो कैसे अंश के जैसा अंश है परमात्मा तो निरवय है उसका तो कोई टुकड़ा अव्यव अंश होता नहीं है लेकिन फिर भी जीव को उसका अंश अगर कहना चाहे तो कैसे कहेंगे तो कि किसी भी सवयव वस्तु का एक भाग जो अंश होता है वो छोटा सा होता है उसके एक भाग में होता है जैसे मिट्टी का एक कण इस पृथ्वी का एक भाग है पृथ्वी बहुत बड़ी है ये भागी है और उसका एक अंश मिट्टी का एक कण या एक पत्थर उसकी तुलना में कितना सा है थोड़ा सा है तो जो अंश होता है वो छोटे भाग में होता है और जो अंशीय भागी होता है वो बड़ा होता है तो ब्रह्म तो सब जगह व्यापक है और आत्मा अणुस्वरूप है इस दृष्टि से वो आत्मा परमात्मा के लिए कैसा है वो उसके अंश के समान है परमात्मा का अंश नहीं होता बोले तो अंश के समान है मान लो हमारे पास में कुछ धन है है कुछ लाख रुपए हैं या किसी के पास कुछ करोड़ रुपए अब कहें कि बड़े बड़े खरब और न जाने कितने कितने होते हैं बोले ये तो उसका अंश मात्र है अंश वहां क्या मतलब होता है अंश का एक छोटा सा बहुत छोटा उसकी हालांकि वहां से नहीं आया है ये अंश हमारे पास जो धन है वो हमारा है उसका उसका है समुद्र के सामने एक बूंद हो समुद्र से बूंद नहीं ली बूंद तो कहीं और से ली है लेकिन कहेंगे बूंद कैसी है बोलो तो इसका अंश मात्र है बहुत थोड़ा सा है पूरा थोड़ा है ये तो आत्मा को जब ब्रह्म का अंश के समान अंश कहा जाता है वहां तात्पर्य कि वो बहुत छोटा है परमात्मा की विशालता व्यापकता की दृष्टि में बहुत छोटा है और शंकराचार्य भी एक प्रसंग में उपनिषद के अंदर जब अंश की बात आती है तो बोले अंश इव अंश अंश के समान अंश है अंश नहीं कहते सीधे शंकराचार्य खुद उनके वचन मिलते अंश इव अंश अंश के समान अंश है ये भी इस बात को दोतित करता है तो कोई ये कहे कि एक अंश का अवयव का अपने अवयवी के साथ में अंशी के साथ भागी के साथ में मिल जाना ये मुक्ति है तो बोले यह भी मुक्ति नहीं है मुक्ति का स्वरूप ये नहीं है निषेध करते जा रहे हैं देखो नेति नेति नेति नेति लोग ऐसी ऐसी चीजों को मुक्ति मान के चलते हैं आज भी चल रहे हैं पहले भी चलते थे निषेध कर रहे हैं स्पष्ट ये नहीं हो सकता ये मुक्ति नहीं है और क्या नहीं है मुक्ति अगला सूत्र देखिए बयासी न अणिमादि योगो अपी अवश्यं भावित्वात ततुच्छित तो तो हे इतर योगवत तो न अणिमादी योगो अपी अणिमादी सिद्धियों का मिल जाना भी मुक्ति नहीं योग दर्शन में आती है योगियों का ऐश्वर्य विभूतियां बहुत सारी विभूतियां उसमें अणिमादी भी हैं आठ तो इन सिद्धियों का मिल जाना भी मुक्ति नहीं है जबकि उसमें लगता है कि बहुत ऐश्वर्य आ गया अद्भुत शक्तियां आ गई बहुत सामर्थ्य बढ़ गया लोग भी आश्चर्यचकित होंगे लोग भी बहुत पूजेंगे उसको बहुत बड़ा मानेंगे ईश्वर के समान सत्कार करेंगे श्रद्धा देंगे वो भी समझेगा देखो क्या हो गया मेरे को मैं तो जैसे ईश्वर ही बन गया हूं ऐसा लगेगा बोले तो न अणिमादी योगों की कोई भी सिद्धि है योग की यह मुक्ति नहीं है ये तो कुछ योग्यताएं बढ़ी हैं, सामर्थ्य बढ़ी है ऐश्वर्य बढ़ा है बढ़ाया, शक्तियां बढ़ी हैं, सामर्थ्य बढ़ी है तना योगों क्यों अवश्यम भावित पा चित्ते हैं, इनका हटना अवश्यम भावी है हट जाएंगी ये तो तभी भी हट जाएंगे बहुत कम समय रहती है ये अवश्यम भावित पा तदुच्छित है इतर योग जैसे अन्य चीजों का योग होता है और वो हट जाती है णिवादी सिद्धियों का भी हमारे से योग होता है और वो भी हर जाएगी इसलिए ये भी मुक्ति नहीं है इनको पाकर के भी तुष्ट ना हो जाए व्यक्ति की मुक्ति की मेरे को प्राप्ति हो गई है बस अंतिम चीज प्राप्त हो गई है कृत कृत्यता हो गई है लौट के तो मुक्ति से भी आता है लेकिन उसको ऐसा नहीं बोलते क्योंकि इसकी तुलना में वो बहुत अंतर है अगर ये विभूतियां किसी की मान लीजिए दस जन्मों तक रह जाए और एक जन्म 100 वर्ष का माना जाए तो 10 जन्म मतलब एक हजार वर्ष ठीक है और मुक्ति के काल की तुलना में ये कितना काल होगा कितने प्रतिशत बैठेगा 31 नील 10 खरब 40 अरब एक हजार साल को उसमें एक हजार का भाग उसमें दे तो दस मलब शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य शून्य एक आठ शून्य लगा है मेरा कितना इतना कम समय रहता है अगर दस जीवन तक एक हजार साल तक भी विभूतियां रह जाएं तो भी एक प्रतिशत का भी बहुत दस कितना भाग हो गया इक्कीस अकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ दस करोड़वा करोड़ भाग होगा एक प्रतिशत का भी दस में भाग इतना कम है वो एक साल भी रह जाए तो एक हजार साल बहुत होते हैं सौ भी बहुत लगता है और सैतीस दिन भी बहुत लगते हैं डेढ़ घंटा भी बहुत लगता है एक घंटा एक घंटा भी किसी किसी को बहुत लगता है ध्यान का तो उसकी तुलना में ये बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है ये ऐसा है जैसे कि किसी को पक्की नौकरी मिली हो तो कितने साल नौकरी करेगा कोई 40 साल कर लेगा या और कुछ ज्यादा कर सकता है लगभग 40 साल कर लेगा ठीक है पैंतीस साल 30 साल 40 साल अब उससे तुलना करें तो कैसे होगा जैसे एक सेकंड। किसी को 40 साल के लिए नौकरी मिल गई मानी जीवन पूरी पक्की नौकरी मिल गई और किसी को एक सेकंड के लिए नौकरी मिली एक सेकेंड क्या होता है चालीस साल के सामने कुछ भी नहीं एक सेकंड तो यू हो गया बस एक दो समाप्त एक सेकंड। तो चालीस साल जीवन इतना बड़ी नौकरी और इधर एक सेकंड उसकी तुलना में ये क्या कितना लगेगा है? तो एकदम चला जाएगा। ये भी कोई नौकरी है क्या एक सेकंड के लिए कोई नौकरी पसंद करेगा एक सेकंड के लिए कोई नौकरी पसंद करेगा क्या नहीं वो चालीस साल वाली तो पसंद कर सकता भले ही वो चालीस साल वाली भी छूट रही हो लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ऐसे ही मुक्ति का काल इतना अधिक है भले ही मुक्ति छूटती हो लेकिन ये जो और सिद्धियां और ये स्थितियां हैं इसकी तुलना में ये तो बहुत थोड़े से काल के लिए नगण्य है कुछ भी नहीं है उसके सामने इसलिए ये भी मुक्ति नहीं है अणिमादी का योग भी मुक्ति नहीं है इनकी तो उच्छिटी हो जाती है मुक्ति की तुलना में बहुत कम समय में ये तो चली जाएंगे नगण्य है ठीक है और देखिए एक और बताते हैं तरह तरासीमा सूत्र बोलिए न इंद्रादि पद योगी तदवत इंद्रादि का पद मिल जाना इंद्रादि पद का योग हो जाना संयोग हो जाना मिल जाना प्राप्ति हो जाना यह भी मुक्ति नहीं है इंद्र को कौन किसको माना जाता है इंद्र देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं इंद्रोह ब्रह्मचर्य देवे स्वरा भरत देवताओं में भी वो श्रेष्ठ बनता है देवताओं का भी जो राजा है देवता भी मनुष्यों से बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी स्थिति और उसका भी जो राजा है वो इंद्र है और वो तो इंद्र पद मिल जाता जा। है मनुष्यों का राजा बन जाए उसी में पागल हो जाए आदमी सब मनुष्यों का राजा बन जाए कोई आज है दुनिया में कोई सब मनुष्यों का राजा जो बन जाए पूरी पृथ्वी के मनुष्यों का भारत का है अट्ठारह बीस प्रतिशत जनता है विश्व की या चीन की है तो बाईस चौबीस पच्चीस प्रतिशत है उसकी उसका कोई राजा बन जाता है बड़ा छोटे छोटे देश है शत प्रतिशत मनुष्यों का राजा बन जाए तो भी चक्रवर्ती सम्राट की तरह से वो भी बहुत बड़ी बात है और मनुष्यों की छोड़ो देवताओं का जो राजा हो तो बहुत बहुत ऊंची चीज होगी एक सामान्य गांव का या सामान्य अनपढ़ लोगों के बीच में कोई राजा बना हुआ है उनका प्रधान है और एक वैज्ञानिकों में जो प्रधान है वैज्ञानिकों का कोई संगठन है उसका अध्यक्ष है वो एक अलग बात होती है संसार के इतने इतने बड़े वैज्ञानिक नोबल पुरस्कार प्राप्त और उनके संगठन का भी जो कोई अध्यक्ष हो मुखिया हो जिसकी सब मानते हो वो उसके तो महत्ता विशेष होती है ऐसे ही मनुष्य की छोड़िए देवताओं का भी जो राजा हो इंद्र उसकी प्राप्ति हो जाए तो भी मुक्ति नहीं है मनुष्यों की छोड़ दीजिए मान लो साधु सन्यासी हैं बहुत सारे उनका भी जो बड़ा हो साधुओं के भी तो संगठन होते <laughs> अलग अलग होते उन साधुओं में भी जो सबसे बड़ा साधु हो सबसे बड़ा साधु सब जिसके चरण छूते हैं जो सबसे बड़ा है सब जिसकी मानते हैं अनुशासन में चलते हैं वो तो और भी बड़ा हो गया कुछ भी किसी का भी पद प्राप्त कर ले इंदिरादी और मुक्ति दो नहीं है यानी मुक्ति के सामने ये कुछ भी नहीं है मुक्ति की तुलना में ये कुछ भी नहीं है तो ये जो इतनी सारी बातें बताएं बोले ये सब मुक्ति नहीं अब क्या है वो तो अपने आप पता लगी होगा ये जो देवता कहे गए हैं जिनका राजा इंद्र है वो इंद्र राजा और वो देवता कौन है देवताओं के अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है एक तो देव कहते हैं विद्वानों को मनुष्यों में जो विद्वान हैं उनको देव कहते हैं ठीक है तो उसका उदाहरण तो मैंने वैज्ञानिकों का दे दिया आपको वैज्ञानिक विद्वान होते हैं बुद्धिमान होते हैं मेहनत करते हैं समझ बहुत अच्छी होती है उनकी बहुत कार्य करते हैं ऐसे तो बुद्धिमानों का भी जो राजा है बुद्धिमानों का भी ऊपर है ठीक है और प्रजातंत्र में जहां राजा बन जाते हैं उसको तो कोई नहीं कहता ना कि बुद्धिमानों का राजा है कहते हैं क्या उसके लिए व्यंग किया जाता है प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी के लिए कि इसमें इक्यावन मूर्ख उनचास बुद्धिमानों पर शासन करते हैं जिसका इक्यावन प्रतिशत हो जाएगा वो बन जाएगा और इक्यावन मूर्ख हैं और उनचास अगर बुद्धिमान भी है इक्यावन मूर्ख एक साथ हो गए तो शासन करेंगे प्रजातंत्र पे एक व्यंग क्योंकि यहां पर वो तो देखा नहीं जाता है कि इसकी क्या योग्यता है सबको मत का अधिकार है सबको समानता है धर्म की देखो कितनी पालना है धर्म में सबको समान देखा जाता है ना समत्वम योग उच्चते समत्व को योग बोलते हैं ना ये समत्व है ना देखो कोई कम पढ़ा लिखा है कैसा भी है योग्य है कोई चोर है कोई ईमानदार है सबको समान दृष्टि से कौन देख सकता है योगी देख सकता है <laughs> योगी तो देख सकता है सुनिचै स्वे च पंडित असमदर्शी है जो पंडित होते हैं योगी होते हैं वो समदर्शी होते हैं सबको समान देखते हैं इसका व्यवहार रूप हमारे प्रजातंत्र में मिलता है सबको समान अधिकार है तो ये नहीं इसलिए मांग भी उठती रहती है ऐसे नहीं मत का अधिकार किसी को भी हो जाए और समान हो उसकी महत्ता अलग होनी चाहिए लेकिन समानता के मैं इसमें ऐसा खो नहीं सकता सोच भी नहीं सकते आंदोलन हो जाएगा समान क्यों नहीं मानते हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका है ठीक है उस दृष्टि से एक दृष्टि से ठीक है वो चल ही रहा है लेकिन जहां निर्णय की बात आती है वहां जो बुद्धिमान है विशेष योग्यता रखते हैं उनका निर्णय आर होता है वैदिक सिद्धांत क्या है एक वेद के विद्वान का निर्णय भी बाकी सबसे मुख्य तो माना जाएगा महत्वपूर्ण माना जाएगा यह होता है क्या वैज्ञानिकों के निर्णय होते हैं वो संख्या के आधार पर होते हैं एक वैज्ञानिक या कुछ वैज्ञानिक भी कहेंगे सत्य को कहेंगे तो दुनिया चाहे लाखों करोड़ों अरबों उसको ना मानते हो तो भी वो मान्य नहीं होगा वैज्ञानिक की बात मानी जाएगी वो प्रमाण पे है ये सत्य सिद्धांत तो होता है ये यथा व्यवहार होता है ये धर्म होता है योग्य के लिए तो देवता का एक अर्थ तो विद्वान कह ही दिया और कुछ लोग जो देवता के दूसरी परिकल्पना है कि वो विशेष शरीर होता है विशेष स्थान पर विशेष सुख होता है इत्यादि विशेष इंद्रिया होती हैं वो वृद्ध नहीं होते हैं जमीन पे भी नहीं चलते वो जमीन से ऊपर चलते हैं ठीक है जो व्यक्ति थोड़ा जमीन से ऊपर चलने लगते हैं ना देवत्व को प्राप्त करते हैं हम कहते हैं ना कि अब इसके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे इसके पैर जमीन पे नहीं पढ़ रहे मतलब देवता बन गया है वो तो वैसा आप ले लीजिए जो भी ले लीजिए ठीक है और आगे देखिए तो मुक्ति क्या क्या नहीं होती है ये पिछले कई सूत्रों में इन्होंने बताया चौहत्तर से लेकर के तरासी तक दस सूत्रों के अंदर दस चीजों का निषेध किया गया अलग अलग हेतु आदि देते हुए अब कुछ बातें और आगे चल रही हैं, देखिए चौरासीवा सूत्र बोलिए न भूत प्रकृतित्व इंद्रियाणाम अहंकारिक्व श्रुते है विषय आपके सामने पहले आ चुका है सूत्र दूसरे ढंग से था तो इंद्रियाणाम भूत प्रकृतित्व न इंद्रियों का भूत प्रकृति वाला होना नहीं है यानी इंद्रिया भूतों से नहीं बनी है प्रकृति मतलब कारण भूतों से इंद्रियां नहीं बनी हैं क्यों अहंकारिकव श्रुत है उनके अहंकार से उत्पत्ति की श्रुति है शब्द प्रमाण मिलता है ये बात पहले आ चुकी है उसी को केवल तो रहे कुछ लोग इन सूत्रों को आगे प्रक्षिप्त मानते हैं ठीक है लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है इसमें अगला सूत्र देखिए जो मुक्ति होती है ये कितने पदार्थों के ज्ञान से होती है किन किन के जान से होती है भी एक स्वाभाविक जैसा रहती है कि आखिर कितनी चीजों को हम जान लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी क्योंकि जान से मुक्ति होती है अविवेक हटना है विवेक को प्राप्त करना है तो कितना जाने कितने पदार्थों को जाने तो कोई कहेगा कि छह पदार्थों को जान लो तो मुक्ति हो जाएगी जैसा कि वैशेक में कहा गया कोई कहेगा नहीं सोलह पदार्थों को जान लो जैसा कि न्याय दर्शन में कहा गया एक न्याय दर्शन ही मत ले लेना इससे पहले से चल रहे हैं वो वाद परंपराएं उनको भी मान सकते हैं तो उसका समाधान कर रहे हैं ये तो सांख्य ना तो छह पदार्थ मानता है ना सोलह मानता है इसलिए सांख्य के में जो लिखा है उससे तो मुक्ति हो नहीं सकती छह पदार्थों को जानेंगे वैशेषिक के अनुसार तो मुक्ति होगी न्याय के अनुसार सोलह को मानेंगे तो मुक्ति होगी तो सांख्य तो ना तो न कहे इसने ना सोलह कहे तो सांख्य दर्शन से तो मुक्ति होगी ठीक है क्यों <laughs> तो उसका निवारण कर रहे बोलिए न छठ पदार्थ नियम तदबोधार्थ मुक्ति षठ पदार्थ का नियम नहीं है कि छह पदार्थों को उस ढंग से जाना तो ही मुक्ति होगी तदबोध हाथ उनके बोध से मुक्ति हो जाती है यह कोई नियम नहीं है निषेध भी नहीं कर रहे हैं यह नहीं कह रहे कि छह पदार्थों का ठीक ज्ञान नहीं किया तो जान कर लेने पर भी मुक्ति नहीं होगी ऐसा नहीं कह रहे छह पदार्थों का ठीक जान करने पर भी मुक्ति हो जाएगी लेकिन छह पदार्थों का ही उसी ढंग से ज्ञान हो तो मुक्ति होगी ये नियम नहीं है ठीक है उसका खंडन नहीं कर रहे सिद्धांत का लेकिन अगर कोई ऐसा सोच ले क्योंकि उपदेश बीज का प्ररोह विकृत भी तो हो जाता है उन्होंने कहा कि छह पदार्थ नाम पदार्था नाम इनके सामान्य विशेष सम्वा इनको जानने से मुक्ति हो जाती है साधर्म में, में से वो कहते नहीं इन्हीं को जानने से मुक्ति होती है बाकी से तो मुक्ति होती नहीं ये उपदेश का बीज गलत ढंग से उग जाएगा किसी के मन में उसका निवारण है ये न षट पदार्थ नियम है पदार्थों के ज्ञान से ही मुक्ति होगी इसमें कोई नियम नहीं है इसी से ही होगी ही जो लगाया है ये नियम हो गया नहीं ऐसा ही होगा यही नियम है ऐसा नियम नहीं है आगे देखिए छियासीवा सूत्र बोलिए षोडशादोडशा दिशु अपि एवं और 16 और 16 जैसे और भी कोई कोई कितना मानता कोई कितना मानता हो उससे भी ऐसा कैसा ही है अर्थात तो, कोई सोचे कि उन 16 को जानने पर ही मुक्ति होगी नियम है उसमें भी कोई नियम नहीं है और 16 के अतिरिक्त तो कोई और भी विभाजन करके संख्या बता दे कि इन चीजों के जानने से होगी तो उसी से मुक्ति होगी ये कोई नियम नहीं है छोटा सा एवं उसमें भी ऐसा का ऐसा ही लगाना चाहिए ये तो वर्गीकरण है अलग अलग ढंग से कर दिए हैं, कुछ न उस तरह से कुछ न उस तरह से उस तरह से भी चला जा सकता है इस तरह भी ज्ञान किया जा सकता है लेकिन मूल तत्व जो है वो ज्ञान हो जाना चाहिए हमारे को पच्चीस तत्व हैं, उन पच्चीस तत्वों को जान करके ठीक तरह उस तरह भी मुक्ति होती है वो भी एक शैली है अगला सूत्र तत्व निर्भागत्व उस अणु का निर्भागत्व भी नहीं है वो भी भाग है पीछे भी वो बात आ चुकी है दूसरे तरीके से कार्यत्व तो उसके कार्य होने से क्योंकि वो कार्य द्रव्य है इसलिए वो निर्भागत्व नहीं होगा वो भाग वाला होगा ही जो जो कार्य है वो भाग वाला होगा ही ठीक है तो यहां तक का पाठाच रखते हैं किन्नी को कुछ पूछना है तो बोली और किन्नी को पूछना है पीछे भी दे दीजिए चार्य जी आत्मा परमात्मा और प्रकृति इन तीनों को हमने नित्य माना है जी तो आकाश की क्या स्थिति है उसमें आकाश जो दिखाई है आकाश जो शब्द गुण का आधार है वो महाभूत है और वो अहंकार से बना है तनमात्राओं से बना है तो वो अनित्य है अनित्य और दूसरा आकाश दूसरा आकाश तो अवकाश है वो तो भावात्मक है ही नहीं वो तो अभाव रूप है और वास्तव में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कुछ भी नहीं हो क्योंकि तो परमात्मा तो सब जगह है हाँ परमात्मा है प्रकृति नहीं है इसलिए हम कह देते हैं कि अवकाश है उस दिन शंका समाधान में भी ये बात रखी थी अवकाश हम किसको कह देते हैं आकाश खाली जगह खाली स्थान। स्पेस को बोल देते हैं अब जहां वायु भरी हुई है उसको भी हम कह देते हैं गौण रूप से तो खाली जगह है आकाश है, है। कह देते है ना जबकि वायु है वहां पर जबकि और भी चीजें हैं वहां पर प्रकाश भी है कौन कथन होते हैं तो ऐसे ही जो अवकाश रूप आकाश है शून्य कुछ भी नहीं हो ऐसा तो वैदिक मत में कहीं मिलेगा नहीं क्योंकि कम से कम वहां ईश्वर तो होगा ही प्रकृति भी हो सकती है कार्यद्रव्य भी हो सकते हैं आत्मा भी हो सकती है इसलिए वास्तव में तो वो है नहीं और यदि उसको माना भी जाए कि भाई अवकाश रूप अभाव रूप जो है तो अभाव का तो नित्य अनित्य कहना कुछ होता ही नहीं है वो तो वस्तु ही नहीं है तो वस्तु का अभाव है इसलिए उस पर ये घटेगा नहीं धन्यवाद कुछ ये दोनों न्याय दर्शन और ये विरोध तो नहीं एक दूसरे का कर सकते विरोध नहीं कर रहे तो ये हाँ पर ये जिस तरह से अनित्य बताया और वहाँ पर नित्य तो ये कहा किस तरह से अलग सापेक्ष कथन है ये सापेक्ष कथन है वैशेक और न्याय दोनों की दृष्टि से अणु नित्य है वैशेषिक में मन को भी नित्य माना है मन को अनित्य माना है स्पष्ट लिखा है तो ये सापेक्ष कथन कैसा है कि वैशेषिक और न्याय व्यवहार के स्तर पर बात करते हैं व्यवहार के लिए और उसकी नित्यता कहते हैं कि जब से हम जन्मे हैं तब से ये मन है या तो जब से प्रकृति बनी है और प्रलय तक मन लगातार चल रहा है अणु भी ऐसे ही चल रहे हैं महाभूत के सृष्टि जब बनी तो पंच महाभूत बन गए तर्मात्राओं से महाभूत बन गए वो अणु हो गए अब उनसे ये सारा जगत बन रहा है चल रहा है बिगड़ रहा है तो भी अणु तो है वहां पर महाभूतों के कब उनका नाश होगा जब प्रलय होगी तो इस दृष्टि से ये नित्य हैं। लड़िस इसको नौकरी के संदर्भ में लेख भाई इसको तो पक्की नौकरी मिल गई परमानेंट नौकरी मिल गई परमानेंट मतलब कभी हट सकती है परमानेंट वाली लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि परमानेंट कैसे परमानेंट हो गया साठ साल में सेवानिवृत्त करने लगे बोले नहीं आपने तो कहा था कि परमानेंट नौकरी हो गई अब टेम्परेरी नहीं है नियम ही चलेगा सापेक्ष कथन होते हैं जितना संभव है उतने को भी हम स्थाई या नित्य कह देते हैं क्योंकि व्यवहार के स्तर पर भाषा में खूब प्रयोग होता है तो न्याय और वैशेषिक हमारा जो दृश्य जगत है उस व्यवहार को लेकर के बहुत सारे कथन करते हैं इस दृष्टि से वो नित्य कहते हैं उनको इस सापेक्ष अगर सबको मिला करके देखेंगे तो उनका कथन एक परिप्रेक्ष्य में नित्य कहना ठीक है देखिए तत्वतः अंततः देखेंगे तो ये ठीक है एक प्रश्न और मन में आ रहा है ये सक्रिय और निष्क्रिय से क्या तात्पर्य है सक्रिय हम आत्मा को निष्क्रिय भी मानते हैं तो ये मुझे थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है निष्क्रिय मतलब आत्मा में अपनी कोई क्रिया नहीं होती है आत्मा में अपनी कोई क्रिया नहीं होती है आत्मा स्वयं इधर से उधर नहीं जा सकता एक जगह है तो भी उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है वो घूम रहा हो ऊपर नीचे अगल बगल में या उसके अंदर कुछ क्रियाएं हो रही हों नहीं है अब जैसे एक पात्र में पानी रखा हो काच का पात्र है वो पानी स्थिर है रखा है बिल्कुल उसमें गति है या नहीं है नहीं, नहीं। है।, है उसका एक प्रयोग करवाया जाता है बचपन में बोले एक शाही की टिकिया या तो पर ये पोटेशियम परमाइनेट लाल लाल होता है ना लाल दवा उसका एक कण नीचे डाल दो और उसको छोड़ दो नहीं हिलाओ नहीं हिलाओ नहीं तो देखेगा वहां से वो रंग निकला हुआ यू धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखेगा रखा है क्यों का तुम तो। बाहर से स्थिर दिख रहा है अंदर से गतिशील है और इस सारे संसार को जगत शब्द दिया ये निर्वचन से पता लगता है जगत गति जिसमें है बार बार लगातार जिसमें गति है उसको जगत बोलते हैं ईशावास्यमिदं इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत इस जगति में गतिशील में जो भी गतिशील है वो सब उस सब में परमात्मा व्याप्त है इसका नाम ही जगत इसलिए रख रखा है इन्होंने तो गति गति दिखाई दे रही है अब यू तो स्थिरता दिख रही है हमारे को पृथ्वी स्थिर दिख रही है मकान स्थिर दिख रहे हैं बाकी कुछ गतिविधियां हो रही है पेड़ हिल रहे हैं हम प्राणी चल रहे हैं फिर रहे है, वायु बह रही है लेकिन स्थिरता भी तो दिखाई दे रही है लेकिन इसके अंदर भी गति है वैज्ञानिक भी आज बोलते हैं परमाणु है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं कितने घूम रहे हैं द्रव में भी है गैस में भी है गति है ना सब कौन सी चीज रुकी हुई है ये बता दीजिए दुनिया में तो जगत प्याम जगत ये सब गतिशील हैं इनके तो गति एक तो होती है स्वयं दूसरी जगह जाना एक उसी के अंदर तो जीवात्मा न तो स्वयं दूसरी जगह जा सकती है और वो अगर रखी भी हो तो अपनी जगह भी यूं घूमना नहीं या कुछ भी नहीं कर सकती और रखी भी है तो अंदर भी उसमें कोई गति नहीं होती है आत्मा निष्क्रिय है क्रिया से रहित है अब उसमें कौन सी क्रियाएं है होती हैं कि दूसरा उसको इधर से उधर कर सकता है यह क्रिया तो है तो कि जैसे हम शरीर में हैं हम चलते फिरते हैं तो शरीर के साथ साथ हम इधर उधर आते हैं ना आत्मा साथ साथ ही तो जाती है आत्मा शरीर के अंदर है वो साथ साथ जाएगी मृत्यु के बाद भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं परमात्मा भेजता है मन के वेग से जाता है जैसे भी जाता है उदेशांतर्गति तो होती है आत्मा की इस रूप में अन्य के द्वारा तो करवाई जा सकती है लेकिन उसकी अपनी नहीं है इतना अर्थ लेंगे निष्क्रिय का फिर ये शरीर आत्मा के कारण ही चल रहा है जिस तरह से उसकी प्रेरणा से तो वो शरीर के साथ जा रही है या आत्मा शरीर को लेकर जा रहा है शरीर आत्मा को लेकर जा रहा है आत्मा की इच्छा के अनुरूप शरीर आत्मा को लेकर जा रहा है जैसे कोई लूला लंगड़ा हो मान मेरे हाथ पैर कट जाए मैं चल भी नहीं सकता कुछ भी नहीं कर सकता अब मैंने कहा कि भी मेरे को चिकित्सा लेने ले के जाओ न लोगों ने मेरे को कुर्सी पे बैठा दिया कार में बैठा दिया चिकित्सा ले ले गए अब मैं तो चल नहीं रहा मेरी तो इच्छा थी कि भी मेरे को चिकित्सा ले ले जाओ मेरे दोनों पैर कट गए मैं चल नहीं सकता और दूसरे ले गए ऐसे तो आत्मा की इच्छा से चलता है शरीर यह ठीक है आत्मा के प्रयत्न से चलता है यह ठीक है लेकिन आत्मा की क्रिया नहीं है क्रिया तो इंद्रियों और शरीर में हो रही है अब उसके कारण आत्मा चूंकि अंदर बैठा है इसमें वाहन में सवार की तरह से उसके साथ साथ जाता है ये गति तो है आत्मा में शरीर के साथ साथ जो जाता है उसका निषेध नहीं है ठीक है सांख्य दर्शन की सैतीसवीं कक्षा पिछले पार्ट में से को पूछना हो तो पूछ सकेंगे पीछे एक प्रसंग आया था आव सत्य अग्नि का चौथे अध्याय का बाईसवां सूत्र जिसमें पंच अग्नियों का वर्णन था तो आवश्यत्य अग्नि आव कहते हैं घर को गांव को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 आवश्यकता लगने के लिए मिलता है ठीक है और पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो हमारा संख्य दर्शन का पांचवा अध्याय चल रहा है और में सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था तो किन्हीं को पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे नहीं तो आगे चलो पीछे दीजिए पहले से खड़ा करना चाहिए अच्छा जी 79 सूत्र में आपने कृत की हानि बताया था वो जरा समझ नहीं आया वो अलग बात थी तो सूत्र से समझ में कृत की हानि कृत कृत मतलब जो हमने किया है तो कर्म हमने किए हैं तो मुक्ति प्राप्ति यदि शून्य ही है उसमें शून्य हो जाता है शून्य तो कहते हैं कि फिर जो हमने किया था हम ही नहीं रहे तो जो हमने किया था उसका कोई फल मिलेगा क्या कुछ भी नहीं ठीक तो किए हुए की हानि होना यह कर्मफल में एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है कर्मफल व्यवस्था में ये नियम रहता है कि जिसने किया है वो भोगता है दूसरे का नहीं भोगता है और किया है तो वो भोगेगा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 अग्नि अवशत्य आवशत्य अग्नि को घर की अग्नि कहते हैं इससे पहले जो एक अग्नि आई है गारह पथ अग्नि इसका ग्रह से घर से संबंध नहीं है क्या उसका भी संबंध है घर से जो अग्नि उठा के लाई जाती है जी और वहां स्थापित की जाती है वेदी में जी एक स्थान पर और उसमें कुछ गृह कार्य किए जाते हैं जो आहुति हम देंगे उसको पकाना करना गरम करना इत्यादि कार्य किए जाते हैं उसको गाढ़े पत्ते अग्नि कहते हैं वो कार्य रसोई में ना करके वहां घर में ना करके यहीं पर ही किए जाते हैं वो अग्नि उठा के यहाँ पर लाई जाती है वो अलग है जी। तो इसमें आपने अभी बताया कि स्रोत अग्नि और स्मार्थ अग्नि ये दो शब्द जो बताए इनके क्या अर्थ समझे जी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 प्राचीन ग्रंथों पर ही ये अधिक लागू होता है जो परिभाषित हैं उन्हीं पर लागू होता है ठीक है जी धन्यवाद तो आगे चलेंगे देखिए पांचवें अध्याय का नवासीमा सूत्र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 तो वो रूपवान है रूपवान नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता और प्रत्यक्ष अगर हो रहा है तो वो रूपवान नहीं है संबंध बना करके रखते हैं उन्होंने क्या बना ली? रूपवान का ही प्रत्यक्ष होता है जिस जिसका प्रत्यक्ष होता है, है व्यक्ति बना ली है। अपनी परिभाषा के अनुसार तो उसका स्पष्टीकरण कर प्रत्यक्ष में ये कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ पर जो प्रत्यक्ष के अंदर उन्होंने कहा था यद संबंध सिद्धम तदाकार और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 से जुड़ा हुआ बंधा हुआ प्रत्यक्ष का नियम नहीं है रूप के अतिरिक्त भी रूपांत रूप रहित वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है यह इसका तात्पर्य हो ठीक है अगला सूत्र नब्बे बोलिए न परिमाण चातुर्विध्यम द्वाभ्याम तद योगा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 या धागा जो होता है गिट्टे में निपटा हुआ होता है वो दीर्घ होता है लंबा होता है बहुत लंबा पतंग का है इत्यादि जो लपटे में आते हैं ये जो परिमाण है इसको दीर्घ कहते हैं लंबा और जो छोटा टुकड़ा होता है छोटा सा उसको कहते हैं ह्रस्व तो अणु और महत से अतिरिक्त तो ये दो परिमाण और माने जाते हैं ह्रस्व और दीर्घ वैशेक दर्शन में ये चार आते हैं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 तो अणु और महत से भिन्न उन्होंने ह्रस्व और दीर्घ ये दो परिमाण और माने ऐसे करके चार परिमाण माने तो उसकी तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं ना परिमाण चातुर्विद्यम परमाण परिमाण को चार प्रकार का मानने की जरूरत नहीं है क्यों द्वाभ्याम तथ दो के द्वारा ही उनका भी ग्रहण हो जाएगा वो दो कौन से हैं अणु और महत् परिमाण जो कि सांख्य दर्शन मानता है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 घनाकार होता है आयताकार होता है वर्गाकार होता है और मैंने जाने कितने तरह के मान सकते हैं चार ही क्यों अगर आपको यूं आकार प्रकार देख रहे गोलाकार है यू देखना है तो फिर बहुत सारे आकार मानिए आप वो तो मानते नहीं आप चार ही मान रहे हो तो केवल संकेत ही तो करना है तो उस दृष्टि से तो अणु और महत्व तो परिमाण होते हैं तो न परिमाण चातुर्विद्यम इस शास्त्र में अपनी दृष्टि से द्वाभ्याम तद योग दो से ही उसका काम चल जाएगा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 बोलिए अनित्य स्थिरता सामान्यस्य अब ये जो सूत्र है इनके अलग अलग तरीके से अर्थ होते हैं अलग अलग संदर्भों में पृष्ठभूमि में अभी हम इसको सामान्यस्य सामान्य को लेकर के चल रहे हैं जैसे कि वैशेषिक में छह पदार्थ माने गए द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और संवाय ठीक है तो सामान्य विशेष और संवाय इससे संबंधित कुछ चर्चा आगे चलेगी द्रव्य हमें पता है कोई वस्तु होती है, ये भी मानते हैं गुण उस वस्तु की विशेषताएं है होते हैं कुछ धर्म होते हैं उसमें उसको गुण कहते हैं ये गर्म है ये ठंडा है ये चिकना है ये खुरदरा है ये भारी है ये हल्का है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 वैशेक में जैसे सामान्य को एक अलग तत्व माना पदार्थ माना छह पदार्थों में से एक सामान्य को कहा ये उसको अलग से तत्व नहीं मानते हैं सृष्टि की रचना और वो जो 25 तत्व थे वो बता दिए उन्होंने उसमें सामान्य अलग से कहीं नहीं आया सामान्य का मतलब होता है समानता किन्नी भी दो वस्तुओं में कुछ ना कुछ समानता हो सकती है तो ये जो समानता है ये अलग चीज है या वही चीजें हैं? ये एक विचार की बात है कि हम व्यवहार के लिए सामान्य को मानते हैं कि ये कपड़ा भी सफेद है ये कपड़ा भी सफेद है सफेद ही इनकी समान है ये कपड़ा लाल है ये सफेद है लेकिन वो भी सूती है ये भी सूती है ये सूती है ये सूती है यह समानता हो गई उसकी लेकिन वो लाल है यह सफेद है यह विशेषता होगी अब लोहे का कोई टुकड़ा है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 दो को मिला नहीं कहेंगे कि ये वो तो कहेंगे दो हैं मनुष्य उसको एक मनुष्य नहीं कहेंगे दस हैं तो दस कहेंगे तो किस आधार पर हमने ये तय किया कि ये दस मनुष्य हैं। इसमें एक एक, एक, एक ये एक ये। ये एकत्व का ज्ञान किस इकाई में हुआ हमने उसको व्यक्ति बोलते हैं एक व्यक्ति है, एक मनुष्य व्यक्ति ये एक मनुष्य व्यक्ति ये ऐसे दस मनुष्य व्यक्ति बोले इन दसों में मनुष्यत्व है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 भिन्नों में भी जो अभिन्न रहती है और छिन्नों में भी जो अछिन्न रहती है उसे जाती होती तो। है भिन्नों में भी अभिन्न मतलब हम सब व्यक्ति की दृष्टि से मनुष्य भिन्न भिन्न है लेकिन तो उसमें भी जो अभिन्नता है हमारी वो क्या है हम भिन्न भिन्न हैं और हमारे में अभिन्नता क्या है मनुष्य तो भिन्नों में भी जो अभिन्न रहती है वो जाती होती है और छिन्न शो छिन्न होने पर भी नष्ट होने पर भी